नमस्कार मैं हूँ रामनगर परिषद का प्रथम सेवक शिवनारायण डिंगू आप सभी को बहुत बहुत बधाई मैं नगर को पुनः स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए रामनगर की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार इंदौर चौथी बार सर्वप्रथम बनने जा रहा है उसी प्रकार रामनगर परिषद भी स्वच्छता में नंबर वन बनी रहे आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट सुनो दिल से चमचम इंडिया, इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको धारा बहना है हम को नगर नगर बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर स्वच्छता की ज्योत जागी रे जागी रे जागी स्वच्छता की ज्योत जागी रे जागी ज्योत जागी जगमग जगमंदी सी ज्योत जागी रे नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में और आप सुनाए हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम और मुझे लगता है कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से तरोज ताज़ा फील कर रहे होंगे क्योंकि आज हम लोग रेडियो के माध्यम से कुछ आर्टिस्ट लोगों को आपसे जोड़ने की कोशिश हमारी जारी है और यहाँ के हमारे इंदौर के जो आर्टिस्ट हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में अगली आवाज आप सुनेंगे केदार जी का जो बहुत समय से इंदौर में अपनी संगीत की सेवाएं लोगों के बीच में लोगों के लिए देते आए हैं आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम नाइनटी पॉइंट एट एफ सुनो दिल से नमस्कार मैं केदार रावल हम सर्वप्रथम रमेश जी का धन्यवाद करना चाहेंगे नाइन्टी पॉइंट सरगम पर उन्होंने हमें संगीत और गीत के प्रस्तुति का अवसर दिया है हम लोग जय हाट के सांस्कृतिक मंच के नाम से एक व्हाट्सएप समूह चलाते हैं जो सभी सदस्यों के माध्यम से गीत संगीत रक्तदान और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता रक्तदान बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता खेलकूद संगीत के माध्यम से हम जय हाट के सांस्कृतिक मंच व्हाट्सअप समूह के दो सदस्यों के माध्यम से इंदौर सहित पूरे प्रदेश में संगीत है खेलकूद के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर 90.8 सरगम एफ पर कार्यक्रम में हमारे संगीत के साथ ही जो इसमें संगीत में जो जुड़े हुए हैं वो आपके यहाँ प्रस्तुत देने के लिए आए हैं धन्यवाद रमेश जी निश्चित ही मैं भी इन सब लोगों के साथ जुड़कर गाने गाने लगा हूँ अच्छा। तो उसी कड़ी में एक गाना आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दिल से तुझको को बे दिली है मुझ को है दिल का गुरू तू ये माने आन माने लोग मानेंगे ये मेरा दीवानापन है या मोब्बत का सुरू ये मेरा दीवानापन है या मोब्बत का सुरू तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसू ये मेरा दीवानापन है दिल को तेरी ही तमन्ना दिल को है तुझ से ही प्यार दिल को तेरी ही तमन्ना दिल को है तुझ ही प्यार चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसू ये मेरा वाना पन केदार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें सुनकर और आपने जो गीत सुना है पुराना बहुत ही अच्छा लगा पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और आशा करता हूँ हुआ हमारे युवा साथी जो यंग स्टार हैं वो भी सुनकर सोच रहे होंगे कि इस तरह के गाने कब बने थे <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में और संगीत के साथ आप कब से जुड़े हैं वो बताइए ज़रूर जी रमेश जी आ, संगीत का शौक तो शुरू बचपन से ही हमें शुरू हो गया था पर जब हम आ, ये हमने व्हाट्सअप समूह जय हट के सांस्कृतिक मंच जब व्हाट्सअप चालू हुआ तब से शुरू किया था हमने और वहाँ से सब जब जुड़ते गए तब उसमें संगीत से जो रुचि रखने वाले लोग हमसे जुड़े तो उनके साथ जुड़ने से स्वाभाविक रूप से हमें भी वो एकदम जागृति आ गए कि संगीत से जुड़ना चाहिए और निश्चित ही संगीत के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें संगीत योग साधना जैसा है साहब के बहुत सारे मानसिक तनाव आप तो आप संगीत से जुड़ जाइए संगीत गाना गाइए आप सब कुछ भूल जाएंगे तो उसी कड़ी में सब लोगों ने जो मेरे साथी लोग हैं जो मेरे साथ गाते हैं या मैं तो सबसे लास्ट में आता हूं अभी मेरे जो साथी लोग आपसे जुड़ेंगे और जो गाएंगे तो आपको लगा है कि मैं तो नॉन प्लेइंग कैप्टन टाइप हूं कि जब कोई नहीं होता है तब मैं गा लेता हूँ बट जो साथी लोग गाते हैं तो उससे जुड़ के मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी उत्साह आया और मैं थोड़ा थोड़ा गाने लगा हूँ और इस मामले मेरी वाइफ मेरी गुरु हैं ये जो किताबें किताबेंता है वही तैयार करती है मैं तो बस गाना ही नहीं आता है और ना मुझे कुछ शब्द ही भूल जाता हूँ कौन सा गाना ये तक मैं भूल जाता हूँ तो वो मुझे तुरंत ला देती है कि आप ये गाए तो रमेश जी बहुत अच्छा लगा कि हम भी इस आप यहाँ शुरू कर रहे हैं और हम उससे जुड़े हैं तो हम प्रयास करेंगे कि आपका जो 90.8 एफएम चैनल आपका बहुत पूरे विश्व में छा जाए जैसे कि दूसरे चैनल छा रहे हैं उससे भड़के का और अच्छे लोग आपसे जुड़ें धन्यवाद रमेश जी केदार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। आप इस काम को करते करते आप दूसरों को देखकर सीख रहे हैं और आप इस कार्य को कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें आपका धर्म जो है बहुत ही अच्छा सपोर्टिव है और ऐसा कहा जाता है जहाँ पर एक पुरुष के साथ स्त्री का अगर सहयोग मिल जाता है तो एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका आ जाता है और विश्व में एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम्पल बने और सबके सामने आपकी आवाज़ भी अच्छी तरह से गूंजता जाए लोग आपको भी जाने पहचाने और जाते जाते मैं कहूंगा एक मैसेज क्योंकि इंदौर की सारी दुनिया आपको सुन रहे हैं इंदौर के लोग सुन रहे हैं क्योंकि इंदौर के लोग वैसे सोशल एक्टिविटीज़ में आगे हैं स्वच्छता में भी आगे हैं तो मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए एक और मैसेज क्या देना चाहेंगे आप निश्चित ही मैं रवेश जी इंदौर के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने स्वच्छता में इंदौर का नंबर वन बनाया जिस प्रकार आप ट्रैफिक में नंबर एक बनाने की ओर जा रहे हैं एजुकेशन में इंदौर नंबर वन होने जा रहा है उसी प्रकार संगीत में भी इंदौर का नंबर वन बनाया जाए और उसके लिए आप 90.8 पॉइंट से जुड़ें और जो यहाँ की टीम है बहुत अच्छे लोग हैं उसमें तो ये आपने 90.8 पॉइंट ने जो इंदौर को अवसर दिया है आप यहाँ पर अपना लंच कर रहे हैं वो भी हमारे लिए सौभाग्यशाली हम लोग कि जो इतना चैनल आ रहा है और हमें अवसर दे रहा है तो मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और चूंकि मैं भी एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ और उम्र के इस पड़ाव में मुझे अवसर मिला है जब मैं अर्धशतक अपने उम्र के पूरे कर रहा हूँ तो मुझे गाने का आपके माध्यम से आज मुझे आपने सब दूर पहचान करवा दी इस माध्यम से तो धन्यवाद रमेश जी पुनः शुभकामनाएं इंदौर वासियों आप 90.8 पॉइंट एट एफ एम से जुड़ें और संगीत का खूब आनंद लें नमस्कार केदार जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रेडियो सरगम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारी मंगल कामनाएँ आप इसी तरह अपनी टीम के साथ मिलकर दिन दोगुनी रात चौगनी संगीत में तरक्की करें ऐसी शुभकामना करते हैं और साथियों आज के इस एपिसोड में विशेष कार्यक्रम में आप सुना रहे हैं जो खास केदार जी के ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से ये एक बहुत ही सुंदर सोशल एक्टिविटीज़ में आप देखते हैं कि व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लोग उसको डिलीट करने में लगे रहते हैं लेकिन एक ऐसा माध्यम है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक सोशल और संगीत से जोड़ने का काम जो है बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं लोग और संगीत से जुड़कर इंदौर को संगीत बनाने का प्रयास इनका जारी है और इस प्रयास में आप हम सब मिलकर काम करेंगे इन्हें शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं दुआएं मंगल कामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से सूरज की किरणों से चमदमा इंदौर चंद की रोशनी से रोशन है इंदौर स्वच्छता दत है स्वच्छता त्योहार हट्रिक लगाया मिलके चौका होगा इस बार choka choka choka lagaye hai